मेरे ख़्याल से ये हर माता की हर माता पिता की और हर घर की परेशानी है कि बच्चों का परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है जितना कि पिछले साल था या उसके पिछले साल था इस विषय की आज हम भरपूर चर्चा करेंगे अलग अलग पहलुओं के ऊपर हमेशा के जैसे बात करेंगे तो हमें शुरू करना पड़ेगा शुरू से शुरू से शुरू करने के लिए आज हमें जानना पड़ेगा दो तीन ये आ, मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे सबसे प्रथमता हमारी शिक्षण व्यवस्था कौन से ग्रुप्स में बांटी गई है उसको जानना बेहद ज़रूरी है पहला जो है वो आएगा जूनियर केजी सीनियर केजी उसके बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ उसके बाद में फिफ्थ से लेकर के टेंथ तक यानी कि दस के बाद में फिर दो साल यानि कि एलेवन ट्वेल्थ उसके बाद में थ्री ईयर्स यानी कि तेरहवीं चौदहवीं पंद्रहवीं यानी ग्रेजुएशन उसके बाद में डबल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दो साल और उसके बाद में हायर एजुकेशन दैट इज़ पी एच वगैरह वगैरह जो कुछ होगा वो तो सबसे ज़्यादा समस्याएँ कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा समस्या आती है जूनियर के से लेकर के फिफ्थ स्टैंडर्ड तक ऐसा क्यों क्योंकि तब तक बच्चा जो है वो मम्मी ओरिएंटेड रहता है और ख़ास करके मम्मा चाहे वो पैंतीस के उम्र में होगी अभी या चालीस की उम्र में होगी जिसका लड़का अभी जूनियर केजी में या सीनियर केजी में है तो उसको पढ़ाई लेने का सिखाने का काम मम्मी कर रही है उसके बाद में उसके बाद में सिलेबस इतना एडवांस हो जाता है भले आज की तारीख में वो मम्मी ग्रेजुएट होगी लेकिन उसको पांचवी का भी सिलेबस समझ में नहीं आएगा छठवी का तो छोड़िए उस प्रकार से और दसवीं का सम बिल्कुल समझ से परे चला जाएगा इतने सारे एडवांस ये पीढ़ियां जो है नेक्स्ट पीढ़ियां जो है वो एडवांस होते हुए जाती है यानी कि अगर कोई आज पचास साल की उम्र का व्यक्ति है और उसने अगर आज के बच्चों का सिलेबस समझने की कोशिश की तो उसको न गणित समझ आएगा न साइंस समझ आएगा न दूसरा कोई इस प्रकार से व्याकरण डाला हुआ है क्योंकि काफ़ी क्लिष्टता बढ़ गई है और सिलेबस दिन ब दिन दिन ब दिन क्लिष्ट होता हुआ जाता है अब इस क्लिष्ट सिलेबस में होता क्या है कि सामान्य गृहिणियाँ जो है वो कोई ट्रेनड टीचर नहीं है और ये अनट्रेंड uh, टीचर उस बच्चे को ट्रेंड करना चाहती हैं और जिसको ट्रेनिंग दिया गया है उसके स्कूल के द्वारा वहाँ पे स्कूल में ट्रेंड टीचर्स है अब होता है क्या है अब ये बच्चों का समझो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं जूनियर केजी का बच्चा होता है तो जूनियर केजी जी एक अति अति अति सामान्य सी चीज़ है और उसके अंदर जितने सवाल पूछे जाते हैं उतने ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं या जितने प्रश्नों की तैयारी होती है उतने उत्तर पूछे जाते हैं तो वाह वाह वाह मम्मी लोग को तो बड़ा मज़ा आता है आहहा बच्चे को जो है मार्क मिल गए हंड्रेड मार्क मिल गए आहहा और उसके बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपना सीनियर के में जाएगा सीनियर के में मार्क्स कम आ गए तो ये ये अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है आपका सिखाने का ज्ञान जो है वो कम पड़ने लगा इसके लिए आपको जो है उसके ऊपर की अपेक्षा को छोड़ना पड़ेगा शुरुआती दौर में जैसे मैंने बताया कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है हमारे बच्चे जो है ये हमारी संतान है माता पिता की संतान है अगर माता पिता यानि कि हम लोग अगर अपने स्कूली जीवन में एवरेज ऐसे मार्क्स लेने वाले थे तो हमने कोई सुपरमैन पैदा नहीं किया हुआ है हमारा जो बच्चा है वो भी हमारे जितने ही मार्क्स लाएगा अगर उसका बाप बच्चे का बाप जैसे तैसे 50 परसेंट लेकर के पास होता था बच्चे का भी वही होने वाला है या उसके माँ ने बीच में ही आधी अधिक स्कूल छोड़ दी है आठवीं दसवीं में तो बच्चे का भी वही हाल होने वाला है उसका टैलेंट या उसका आई जो होता है यह अचानक रातों रात में बदली नहीं होता है यह हमारे जीन्स के द्वारा आता है जैसे कि स्किन का कलर आँखों का कलर बातचीत का ढंग तो उसी प्रकार से टैलेंट जो होता है या स्मृति जो होती है यह भी जीन्स के द्वारा ही परिवर्तित हो जाती है कृपया ध्यान रहे इसी के लिए जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों को के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है मैंने तो वो देखा है माता पिता जैसे तैसे जैसे तैसे पास आउट होते थे जैसे तैसे ग्यारहवीं बारहवीं होते थे और बच्चों से मात्र अपेक्षा रखते इसके तो 100% आने चाहिए इसको 90% आने चाहिए क्यों क्योंकि पड़ोसी के बच्चे को मिला अरे भाई पड़ोसी जो है वो सीए बंदा हो सकता है उसकी वाइफ जो है अपने ग, ग, कॉलेज में अपने स्कूलों में फर्स्ट आया करती होगी तो उनका आई पहले से ज्यादा है तो उनका बच्चा जो है लाजमी सी जाहिर सी बात है कि वो भी टैलेंट होगा लेकिन उसका देख करके हमें भी लगने लगता है अरे उसको अगर 90 परसेंट आ गए तो मेरे बच्चों को भी आने चाहिए ऐसा नहीं होता है ना ऐसी तुलना हमने वास्तविक रूप में नहीं करनी चाहिए हो सकता है आजू बाजू में हमारे जो बच्चे हैं या उनके घर का माहौल उसकी भी हम बहुत दीर्घ चर्चा करने वाले गंभीर चर्चा करने वाले हैं कि जब माता पिता को अपेक्षा होती है कि मेरे बच्चे ने परफॉर्म करना चाहिए अच्छा परफॉर्म करना चाहिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए तो क्या मेरे घर में उस प्रकार का माहौल है जो माहौल मेरे अड़ोस पड़ोस में या मेरे भाई बहनों के वहाँ पर होता है अब हमारे घर में वैसा माहौल नहीं होता माहौल नहीं होता मतलब क्या हो सकता है हो सकता है कि घर में बहुत ज़्यादा सदस्य होंगे दो तीन चार सदस्यों की जगह पे हो सकता है दस बारह लोग होंगे तो भीड़ हो सकती है दूसरा यह हो सकता है कि घर के लोग जो है वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते होंगे बड़ी जोर से आवाज़ करके तो बच्चे को पढ़ाई का मौका ही नहीं मिल रहा है घर में शांतिपूर्ण माहौल ही नहीं है माता पिता के अंदर अनबन होगी या उसकी माँ और उसकी दादी माँ उनके साथ में उनकी अनबन होगी ये देमाल उनके झगड़े वगैरह चालू है और अपेक्षा मात्र रखेंगे कि बच्चे ने पढ़ाई करनी चाहिए अरे बच्चे को माहौल नहीं मिल रहा अच्छा किसी किसी बच्चे का बाप होता है वो घर पर आने के बाद क्या करेगा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको बोले ए बाजू बैठ जा, जाएगा वहां पे और मुंह में तंबाकू डालेगा या गुटखा डालेगा अपने अपने दोस्तों से अपने फ्रेंड लोग होंगे, लोग होंगे बिजनेस के उनके साथ में जोर जोर से जोर जोर से फोन के ऊपर बात करते रहेंगे बच्चे को माहौल नहीं मिलेगा अच्छा उसके भी एक्सट्रीम लेवल का होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि बच्चा अगर कोई सवाल पूछने के लिए जाएगा मम्मी या पापा को तो उसको उत्तर ही नहीं मिलेगा पापा जो है उसका तो अपना मोबाइल खेलने का काम चल रहा है मम्मी का जो है अपना मोबाइल खेलने का काम चल रहा है तो बच्चा भी क्या करेगा बच्चा भी परेशान हो जाता है कोई सही आंसर नहीं मिलता यार इन लोग ने अगर मोबाइल खेलना शुरू किया उसका भी अपना मोबाइल खेलना शुरू हो जाता है अब मम्मी पपा बड़े परेशान एह तू पढ़ाई नहीं कर रहा है अक्सर ये ध्यान में रखिए बच्चे जो होते अपने ये हमारी एक्शन को रिपीट करते हमारे वर्ड्स को रिपीट नहीं करते तो ऐसे जहाँ पे मामले मेरे पास आ जाते हैं कि सर जी ये बच्चे को पढ़ाई की आदत कैसे लगाए तो हम बोलते हैं पहले माता पिता को अपनी आदतों को सुधारना है अपनी आदतों को क्या सुधारना है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बोल करके अपना क्रिकेट मैच नहीं देखने का अपना टीवी सीरियल नहीं देखने का स्विच ऑफ टी बंद रखिए ना बच्चे के पढ़ाई के लिए अगर इतनी ज़्यादा आपको अलर्ट है इतना ज़्यादा हम एलर्ट हैं तो उसके लिए माहौल देना ज़रूरी है ये माता पिता होने के नाते वही हमारा कर्तव्य बनता है घर में अगर एक दूसरे के साथ में झगड़े होते हैं आए दिन अगर झगड़े होते हैं तो ऐसे माहौल में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे तो हमने अपने इमोशंस को अपने भावनाओं को समझना है और ये जब करेंगे तभी जा करके बच्चे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे घर में शांतिपूर्ण वातावरण रखना पवित्र वातावरण रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है हमें ऐसा लगता है आजकल के माता पिता को ऐसे लगता है अरे स्कूल का तो फीस भर दिया ना मैंने क्या तीस हज़ार तो मैंने भर दिया तो बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए और घर में क्या उसको माहौल मिलेगा नहीं माहौल मिलेगा तो ऐसा अगर माहौल नहीं मिलेगा तो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा देट इज़ पार्ट वन दूसरी चीज़ ऐसी जरा आप अपने आप को सोच करके देखिए कि जब आप पहली दूसरी कक्षा में थे तो उस वक्त क्या इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे तो नहीं थे क्या इतने सारे टीवी के ऊपर चैनल्स थे तो नहीं थे आज की तारीख में बच्चे जो हमारे पल रहे हैं जिस समाज का वो हिस्सा है उस समाज के हिस्से के अंदर देखिए कितने सारे मोहमाया के आकर्षण पैदा हो गए हैं उसमें कंप्यूटर है उसमें नेट है मोबाइल है उसमें टी है टी के ऊपर के हजारों चैनल्स पहले तो केवल फिल्में होती थी अभी तो टीवी सीरीज़ आ गए हैं नेट सीरीज़ आ गए वेब सीरीज़ आ गए हैं तो ये सभी डिस्ट्रक्शन के मामले हो गए हैं और यहाँ पे अगर हमने देखा तो पढ़ाई लिखाई का हमारा मामला जो हो रहा है वो अभी तक 100 साल पुराना 200 वर्ष पुराना वही जो अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम बनाया हुआ था वही सिस्टम आज भी हमारा चल रहा है तो ऐसे माहौल में हमारा बच्चा जो है वो कुछ हिलने वाली चीज़ों को देखना चाहता है वो कुछ सुनना चाहता है वो कुछ परखना चाहता है और उस प्रकार से लाइव चीजें उसको मोबाइल के अंदर मिलेगी लाइव चीजें अगर टीवी के अंदर मिलेगी तो उसका आकर्षण तो समझ में नहीं आ रहे हैं परिणाम यह हो जाता है कैसे भूल भुलैया में आज की नई पीढ़ी हमारे बच्चे जो है वो अभी इसके अंदर से ढूंढते हुए अपने आप को ढूंढते हुए शब्दों को ढूंढते हुए विषय को ढूंढते हुए उसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं और यह कंफ्यूजन न केवल उनका है बल्कि माता पिता का भी है कई बार दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा होता है उसके मार्क्स कम आने लगते हैं और यह जब कैसे हमारे पास आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं आप खुद पढ़ा रहे हैं क्या तो हाँ क्या आप ट्रेन टीचर है तो अथा नहीं आपको मालूम है ये स्टूडेंट को कैसा हैंडल करना होता है उसके साथ में बातचीत कर बातचीत क्या बोलते हैं एक छड़ी मैंने रखी हुई है नहीं आते तो फटाक करके दे देते हैं अरे भाई यही गलती तो आपके पिताजी ने उनके पिताजी ने की हुई थी अभी ऐसा माहौल नहीं है अभी की ये नई पीढ़ी जो है उसके साथ में इस प्रकार से बर्ताव करके नहीं चलेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों के पास से अगर अच्छा परफॉर्मेंस करके लेना है इसकी चर्चा हम जरूर आने वाले समय में करेंगे धन्यवाद रमेश भाई अपनी चर्चा बहुत अच्छे मोड़ से अब गुजर रही है कि बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस कैसे निकाल करके लिया जाए देट इज़ एन आर्ट पेरेंटिंग के अंदर ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहीं से अगर हमने ठीक तरीके से बच्चों को हैंडल नहीं किया तो फिर आगे चल कर के माता पिता और बच्चों के अंदर दरार आने का काम शुरू हो सकता है तो फिर इनको हम कैसे प्यार मोहब्बत से कैसा हैंडल करते हैं पहला तो एक हमें काम करना पड़ेगा कि हमें बाज़ार में जा कर के बड़ी अच्छी अच्छी किताबें चाहे धार्मिक किताबें होगी जैसे कि रामचरित मानस होता है जैसे गीता होती है या कोई भी बड़ी किताब या आपको कथा कादंबरी अगर अच्छी लगती है उपन्यास अच्छे लगते हैं तो वो जा के माता पिता ने अपने लिए खरीद करके लाना है और करना क्या है शाम के टाइम पे जब ये घर पे आएंगे तो बच्चे को डांटना नहीं है कि पढ़ाई के लिए बैठ ये कर वो कर हम क्या करेंगे हम टीवी वगैरह बंद करके अपना किताब है वो खोल करके बैठ जाएंगे अब बच्चा हमारे पास आकर पूछेगा पापा आप क्या कर रहे हैं तो पापा जवाब देते बेटा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मम्मी के पास अगर दोपहर को बच्चा जाएगा तो मम्मी क्या उसको खिसिया गया नहीं मम्मी पढ़ाई कर रही बच्चा पूछेगा बेटा गा, गा, गा, मम्मी आप क्या कर रहे हैं तो मम्मी जवाब देते बेटा मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो ये अनजाने में बच्चा हमें कॉपी करना शुरू कर देता है कि अरे बाप रे इस उम्र में, में मेरे माँ या पिताजी जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने भी करना चाहिए और इस प्रकार से आदत लग जाती है बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कई बार ये होता है ना कि बच्चे आजकल मोटे उसका तो मोटे होने लगे हैं और वजन ज्यादा बढ़ गया है और माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चे सवेरे जल्दी उठें जिम जाए ये वो उसकी चर्चा तो हम कभी अगले एपिसोड में करेंगे तो वहां पे वो ये आ जाता है कि पिता ने या माँ ने बच्चे को साथ में लेकर के जिम में जाना होता है उसके साथ में भले हमने तगड़ी वर्जिश नहीं की हल्का हल्का वर्जिश करेंगे बच्चे को आदत लगा दीजिए ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई के लिए हमारे फुटप्रिंट्स को वो फॉलो करने वाला है और फुटप्रिंट्स को अगर फॉलो करने वाला है तो हमारे घर में छोटा सा लाइब्रेरी के जैसा एक कपाट वहाँ पे होना बेहद ज़रूरी है मैं देखता हूँ लोगों के घर में जाके ओहो हो अभी तो पैसे आ गए करोड़ करोड़ दो दो करोड़ के लोगों के घर बन गए हैं चार चार बेडरूम के फ्लैट्स या बंगले हैं मैं जाता हूँ कभी बुलाते हैं गुरु आ जाइए सर जी आ जाइए देखिए नया घर है ये वो जा के मैं देखूंगा मैं पूछता हूँ कि ये कबड़ कहाँ पे है किताब वाली कबड़ कहाँ पे है नहीं वो तो है नहीं वो वो सब ये जो है अपना इंटीरियर जो है वो तो आर्किटेक्ट ने किया दस लाख का तो इंटीरियर किया ये देखो ये चीज़ यहाँ से लाई लंदन से ये चीज हमू चीज़, अमुक ये चीज़ सब की है सब फालतू की वस्तुएँ हैं उससे बच्चे के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है और ये जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हाथ लगे हाथ में लगे ऐसे बेडरूम में होगा या जहाँ पे हम सोफे पे बैठते हैं उसके बाजू में उसके बगल में अगर छोटी सी अगर कबड़ वहाँ पे है तो इसका बहुत ज़्यादा असर बच्चों के ऊपर होता है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा प्रगति करे नहीं तो वो भी क्या करेगा वो भी ऐसे ही मस्ती करेगा और आगे चल कर धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी मेमोरी ड्रॉपडाउन होने का काम हो जाएगा मेमोरी ड्रॉप डाउन होने से भी ज़्यादा मैं कहूंगा कि उसका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और दूसरे तीसरे फालतू चीजों के अंदर उसको ज़्यादा रुचि पैदा हो जाएगी और एक बार जब के अंदर पैदा हो जाती है, तो फिर वहां से उसको मोड़ लेना काफी मुश्किल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आ, क्रिकेट के कुछ गेम आ गए हैं या फॉर एग्जाम्पल मारा मारी करने वाले कुछ आ, गेम आ गए हैं तो गेम की अगर आदत लग गई एक बार व्यसन लग गया फिर उस व्यसन को काफी मुश्किल होता है और उसके बाद में बच्चा फिर ट्रैक पे आएगा कि नहीं आएगा ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है तो हमें करना क्या है हमें उसके लिए एक अच्छा माहौल देना है जिस माहौल के साथ में बच्चा ये जरूरी नहीं कि आपका आप बहुत बड़ा घर हो ये जरूरी नहीं कि आजू बाजू का वातावरण बड़ा शांत हो ये जरूरी नहीं शांति घर में होनी चाहिए शांति एक दूसरे के साथ में होनी चाहिए शांति घर में जो है थोड़ा सा आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए बेहद ज़रूरी है आजकल हमें लगता है ना अरे ये क्या पुराने जमाने जैसी बातें कर रहे मैं बोलता हूँ नहीं घर में किसी न किसी को आप बुलाइए जो जानकार व्यक्ति होगा थोड़ी पुराण कथाएँ होगी थोड़ा सा यज्ञ वगैरह होगा थोड़ा सा पाठ होगा चाहे रामचरित मानस का पाठ होगा गीता जी का पाठ होगा ये संस्कार जो होते हैं ये बच्चों को अपने धरोहर के साथ में जोड़ करके रखते हैं और ये मेहनत अगर आप आज नहीं करोगे 17-18 वर्ष का होने के बाद में बच्चा भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा वो नहीं आपकी बातों को समझेगा और आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि बच्चा हमारा क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा कहने का तात्पर्य हो जाता है ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं ये मूलभूत चीजों के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है जैसा कि सेंटर्स होते हैं मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं ब्रह्मा के सेंटर्स होते हैं वहाँ पे माता या पिता ने एक बार तो जाना चाहिए और कम से कम बच्चे को साथ में लेकर के जाइए जाके वहाँ पे बैठते कुछ नहीं है केवल बैठना है दस मिनट पंद्रह मिनट भी बैठेंगे तो वातावरण जो होता है वहाँ की वाइब्रेशन जो है ये मन के ऊपर बहुत सकारात्मक ऐसा प्रभाव डालते हैं न सिर्फ माता पिता के लिए लेकिन बच्चे का भी मन एकदम शांत हो जाता है उसके बाद में जब बच्चा पढ़ाई करेगा तो फिर देखिए उसका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा और भी चर्चा हम जारी रखेंगे जी बिल्कुल सही पूछा आपने रमेश भाई कि हर एक घर या हर एक व्यक्ति तो ध्यान धारणा नहीं कर सकता है सही बात है मैं लेकिन ध्यान धारणा की बात ही नहीं कर रहा हूँ वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का हो गया लेकिन शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखना कम से कम शब्दों का प्रयोग करना या घर में ज़्यादा गुस्से से बात नहीं करना फ़ोन के ऊपर भी गाली गलोच नहीं करना इसको तो हर कोई माता पिता फॉलो कर सकता है या घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं उतना तो हम भाई ज़रूर कर सकते हैं होता है किसी किसी घर का वातावरण एथिस्ट होता है मतलब एथिस्ट मतलब नास्तिक कि किसी भी मतलब मंदिर वगैरह जाएंगे ठीक है घंटी वगैरह बजाएंगे लेकिन उतना ज़्यादा पूजा पाठ या दान धर्म वाला ऐसा कुछ उनका माहौल नहीं होता है दैट इज ऑल्सो ओके लेकिन वातावरण बनाना वातावरण का उपयोग अपने बच्चों के समृद्धि के लिए करना ये तो हम वातावरण निर्मित कर सकते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि टीवी का परिणाम क्या हमारे मानसिकता के ऊपर हो रहा है बच्चों की मानसिकता के ऊपर हो रहा है बिल्कुल सही बात है इसका परिणाम तो हो ही रहा है जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ गया है कई बार अभी जैसे हमने छोटे बच्चों की बात की अब जैसे आठवीं दसवीं के जो बच्चे होते हैं तो करीबन चौदह पंद्रह साल की उनकी एज है और इस एज में आ, टीवी वी सीरियल्स के ऊपर वाहिया चीज़ें दिखाई जा रही है कि छोटा बच्चा जो है या अलग अलग बच्चे जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं गाने के नाचने के वगैरह तो वहाँ पे वो बच्चे दिखाई जाते हैं तो माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने भी यही करना चाहिए टीवी के ऊपर आना चाहिए उसका कुछ करियर जो है गाने में बनना चाहिए या लेकिन ऐसा नहीं होता है ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं जिसके कारण अक्सर क्या होता है आठवीं दसवीं के बच्चे जो विचलित हो जाते हैं और उनका पढ़ाई के ऊपर से ध्यान हट करके उन, उनके फिर सपने आने का शुरू होता है ओहो हो, मैं भी इतना पॉपुलर बन जाऊंगा यह करूंगा लेकिन ऐसे नहीं होता है कि वो वातावरण अलग होता है मेट्रोपोलियन सिटीज में उसके क्लासेस अलग प्रकार से होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति जाएंगे ऐसे जो बच्चे अपना करियर डांस में या गाने में करना चाहते हैं तो फिर माता पिता ने वहाँ पे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो पढ़ाई में भी फर्स्ट आएगा वहाँ पे भी नंबर्स आएंगे बहुत सारे बच्चों को स्कूलिंग छोड़ना पड़ता है बहुत सारे क्रिकेटर्स को हम देखते हैं बहुत यंग स्टेज में वो क्रिकेट शुरू करते हैं लेकिन फिर आप अपेक्षा नहीं कीजिए कि मेरा बच्चा जो स्कूल में भी जाएगा फर्स्ट जाएगा कॉलेज में भी जाएगा ऐसा नहीं होगा कुछ तो एक चीज मिलेगी या तो बहुत जल्दी करियर में आप उनको डाल देते हैं और वहां पे उसका करियर बनना शुरू हो जाएगा या तो फिर पढ़ाई लिखाई का मामला उसके पास से आप अपेक्षा रख सकते हैं अब ये टीवी सीरियल की मैं बात अगर करूँ तो टीवी सीरियल ने हमारे दिमाग को करप्ट कर दिया है कैसे करप्ट किया है? कि उसके अंदर एक कथा चलती है ना उस कथा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है ओहो हो हो उनके बच्चे कितना सुपरमैन के जैसे खेलकूद में फर्स्ट गाने में फर्स्ट आ हा उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है माता पिता को लगने लगता है हमारा बच्चा जो है ना वो भी ऐसा ही के जैसा होना, होना चाहिए और जो घर के लोग होते हैं उनको भी लगता है अरे कितना कमाते महीने का लाख रुपया ओहोह उससे क्या होता है वो टीवी सीरियल में देखो कितना बड़ा मर्सिडीज है कितना बड़ा उसका घर है तो आज हमें जो चीजें मिली है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई है और ऐसा लगता है जो मिला वो ठीक नहीं उससे और बेटर और बेटर और बेटर और जिसके कारण असमाधान की वृत्ति हमारे अंदर आने का काम शुरू हुआ है यानी कि माता पिता अपने जीवन काल में अपने विद्यार्थी दशा में अगर वो 50% 60% मार्क कमा रहे थे और बच्चे को 80% परसेंट अगर आ रहे हैं तो भी माता पिता भी खुश नहीं है अच्छा छा ये एटी परसेंट होता है नाइन्टी अरे जो मिला उसके लिए तो बख्शीस दे दो उसके लिए बच्चे की सराहना करो ना ना, ना और ज्यादा और ज्यादा की अपेक्षा होना जरूरी है लेकिन जो मिला उसका तो एंजॉय करो उसके अंदर तो आनंद महसूस करो ये जो आता है आनंद की जो वृत्ति है ये वृत्ति को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए उसका माहौल हमारे घर में अगर होगा तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई या अच्छे मार्क्स लाने में उसको क्या होगा और भी ज़्यादा उसको मोटिवेशन मिलेगा और ये अगर नहीं होगा हमने पूछा कितने परसेंट है 78 एट परसेंट सेवेंटी अरे दो परसेंट से रह गए नहीं तो एटी हो जाते क्यों ये बोलना है उसको उसको बोलना है कि बेटा 78 एट परसेंट वाह ग्रेट आपने तो बहुत अच्छा काम किया चलिए अगले टाइम हम देखते हैं कि और ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस कैसा बढ़ जाएगा दैट इज़ द मोटिवेशन उस प्रकार से हमने अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों से सराहना करनी चाहिए उनका ढाढ़स बढ़ाना चाहिए तब बच्चे जो वो अपने जीवन में परफॉर्म कर पाएंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी जो उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन ये बच्चा दूसरा कुछ करना चाहता है खेलना चाहता है क्रिकेट खेलना चाहता है या गाना गाना चाहता है कुछ फ्लूट बजाना चाहता है इस प्रकार की अगर कला की अगर उपासना करना चाहता है तो इस प्रकार से हमने क्या करना है कि बच्चे को धीरे धीरे उस लाइन में कैसे जाएगा वो माहौल भी देना यह हमारा कर्तव्य हो जाता है धन्यवाद रमेश भाई जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है कि दसवीं बारहवीं के बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे तो उनको कैसे हैंडल करें बिल्कुल सही सवाल है आपका इनको देखिए क्या हो गया ना कि कंपटीशन कंपटीशन करते करते करते उसका हमने इतना ज्यादा एक काल्पनिक चित्र तैयार किया है कि दसवीं की परीक्षा बोर्ड की एग्जाम या बारहवीं की परीक्षा जो है उसका मॉन्स्ट्रस यानी कि बड़ा भयावह ऐसा चित्रण माता पिता ने अपने बच्चों के सामने खड़ा कर दिया है और बच्चों को ऐसा बताया जाता है ओहोहो दसवीं की परीक्षा ये नहीं करना है दसवीं की परीक्षा वो नहीं करना है अच्छा बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उनके अंदर एक नेचुरल प्रक्रिया हो रही है शरीर उनका बड़ा हो रहा है हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं कुछ तो बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव उनके एक मन में आकर्षण पैदा हो रहे हैं टीवी के बारे में आकर्षण है हीरो हीरोइंस के बारे में आकर्षण है म्यूज़िक के बारे में आकर्षण है और इन चीज़ों को हम नहीं जान रहे और हम केवल और केवल उनको एक गलत पिक्चर दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा भयावह ऐसा कि अरे वो अपने दसवीं की परीक्षा मतलब बाप रे कितना भयंकर तो करते करते करते आज जो माता पिता है मान लीजिए या जो दादा दादी है फोर्टी प्लस फिफ्टी प्लस जो लोग हैं उनको मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या वाकई में दसवीं की परीक्षा आप लोग दे चुके हैं ना क्या वाकई में दसवीं की परीक्षा इतनी कठिन होती है नहीं ना तो अगर वो नहीं है इतनी कठिन तो क्यों अपने बच्चों को आप ऐसा पिक्चर दिखा रहे हैं कि ये कठिन है अच्छा चलिए ठीक है आपने भी दसवीं के एग्जाम दी आपके साथ में भी कुछ संगी साथी थे कोई 80 परसेंट में आया कोई नाइनटी में आया कोई नाइन्टी में आया कहाँ पे है वो लोग क्या कर पाए वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि या कुछ किया भी होगा बड़ा लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि दसवीं के मार्क्स हाँ अच्छे मार्क्स तो आने चाहिए वहाँ पर कोई डिमोटिवेशन नहीं लेकिन अगर नहीं आते हैं तो कुछ माता पिता की नाक कट जाती है समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मैंने तो माता पिता को देखा अरे बाप रे झूठ पे झूठ बोलते हैं जब रिजल्ट आ जाते हैं खास करके रिजल्ट आ गया बच्चे के 60 परसेंट मार्क्स आ गए अरे फर्स्ट क्लास में तो आ गया ना नहीं नहीं नहीं, नहीं 60 परसेंट मार्क्स हमें तो होप्स थे 80 परसेंट आएंगे 90 परसेंट आएंगे कहीं पे मुंह दिखाने के काबल नहीं है कहीं पे दूर उसको हॉस्टल में भेजेंगे और झूठ मुठ कर अपने रिश्तेदारों को बताते रहेंगे एटी आए हैं एट्टी आए हैं इंजीनियरिंग के लिए डाला है मेडिकल के लिए डाला है बच्चा मन ही मन में सोचता रही यार क्या हो गया क्या मेरी गलती हो गई कि जिसके कारण माता पिता जो वो इतना झूठ बोल रहे हैं और लोगों से नजरें चुराते हुए जा रहे हैं सो दिस इज रॉन्ग अप्रोच ये जो है हमने सच्चाई का सामना करना चाहिए कुछ नहीं होता है दूसरे के जो बच्चे हैं उनको भी किसी को ऐसा नहीं होता ना कि हर एक बच्चा 90 परसेंट भी आ रहा है आ गए जो बच्चे आ गए मार्क्स हाँ ठीक है भाई इतने इतने मार्क्स आ गए तो फिर आगे चल करके क्या करना है अभी नई जो पीढ़ियां हैं उनके सामने इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं कि अब ये स्किल ओरिएटेड बना हुआ है पूरा समाज का जो पूरी समाज की रचना जो है वो स्किल ओरिएंटेड आ गई है हमारे जमाने का टाइम अलग था तभी मार्क्स ओरिएंटेड था कि अगर आपको कुछ जॉब चाहिए तो क्या होता था कि 85 परसेंट जिसको मार्क्स है उसको जॉब मिलती थी 60 परसेंट वाले को नहीं मिलेगी आज की तारीख में मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब निकला है तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा बोलते हैं मार्क्स को रखो बाजू में मेरे कंपनी में इस इस प्रकार का काम है तो हम आपका स्किल देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि 60% वाला जो बच्चा है उसका स्किल अगर अच्छा है तो वो बच्चा जो उसको एबसॉप किया जाएगा एटी वाला जो उसको बाजू में रख दिया जाएगा तो आज की तारीख में अलग प्रकार से इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं अलग प्रकार से परीक्षण और निरीक्षण होता है कि जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि बच्चा टीम मेंबर्स के साथ में कैसा बिहेव करेगा वो स्ट्रेस अगर डालता है कंपनी के ऊपर के लोग जो है बॉस लोग जो है वो अगर दबाव डालते हैं काम करने के लिए तो दबाव को कितना झेल पाते हैं ये चीज़ों को देखा जाता है या उसका एनालिटिकल माइंड कैसे काम करता है कि उसके सामने दो तीन चार ऐसे कठिन कठिनाई भरे ऐसे कुछ प्रश्न डाले हुए हैं सिचुएशन पैदा कर दी है ये सिचुएशन के अंदर से वो मार्ग कैसे निकालता है इस प्रकार के इंटरव्यूज लिए जाते हैं या टेस्ट लिए जाते हैं और उसके अंदर अगर आपका बच्चा पास हो जाता तो उसको काफ़ी अच्छे जॉब मिल जाते हैं बड़ी मज़ेदार बा, बात आपको बता दूँ अमेरिका में और कनाडा में जितने टॉप लेवल की कंपनियां हैं फेसबुक से लेकर गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक सभी टॉप लेवल के जो भी बंदे वो इंडियन बंदे हैं तो क्या वहाँ के जो अमेरिकन बंदे जो यूरोपियन जो लड़के लड़कियाँ हैं क्या उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं मार्क्स अच्छे हैं उनके इंडियन लोगों से बच्चों से भी मार्क्स अच्छे हैं लेकिन इंडियन बच्चों के पास एनालिटिकल माइंड जो है ये बहुत बेहतरीन है बहुत खूबसूरत है एनालिटिकल माइंड मतलब क्या कि अगर उनके सामने एक डिफ़िकल्ट ऐसी सिचुएशन आ गई तो उस डिफ़िकल्टी के अंदर से मार्ग कैसा निकालेंगे वो वन टू थ्री वन टू थ्री नहीं करेंगे ये वन प्लस वन होगा क्या इसके लिए हमारे बच्चे सोचते हैं इसके ऊपर भी हमने ध्यान देना जरूरी हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा रमेश भाई आपने कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं तो उनको कैसे हैंडल करें होते हैं कुछ पाँचवीं छठवी क्लास के बच्चे होते हैं या आठवीं नबीं के भी क्लास के बच्चे होते हैं और तभी माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं कि ये ओवर हाइपर एक्टिव है दी दैट साइकेट्रिक के पास लेके जाएंगे मैं बोलता हूँ साइकेट्रिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ बच्चे साइंटिस्ट दिमाग के होते हैं और ये साइंटिस्ट दिमाग के जो बच्चे होते हैं उनको अलग माहौल चाहिए अभी वो पहले वाला जमाना गया कि साल भर बच्चा पढ़ता था और तभी जा करके एग्ज़ाम देते थे अभी हो सकता है कोई कोई बच्चा जो है दो महीने मुखुदगत उसको पूरा सिलेबस आ जाता है मतलब तो बाकी के आठ महीने नौ महीने में क्या करूं और इसके लिए फिर उसको उधा धमा चौकड़ियों मचा देता है तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हमने जानना है कि चीज़ों को अगर तोड़ता है तो बड़ी अच्छी बात है उसको किट ला करके दीजिए रोबोट बनाने का किट होगा मोबाइल बनाने का किट होगा अभी तो बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध है तो ये किट्स हम ला करके देते हैं कि बेटा इसके साथ तू खेल ले मैंने देखा हुआ है आठवीं कक्षा का लड़का था मैं डीमोरलाइज कर रहा हूं ऐसा नहीं लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आठवीं कक्षा का बच्चा था और मेरे पास उसका केस आया दो बार फेल हो गया और तीसरी बार फेल होने के कगार पर था स्कूल ने बोला था तीसरे साल जब ये फेल हो जाते हैं तो बच्चों को हम निकाल देते हैं होते हैं ऐसे स्कूल्स क्या करेंगे बच्चों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते और बच्चे को दोष दिया जाता कि पढ़ाई नहीं कर रहा जब मेरे पास आ गए तो मैंने देखा कि उस बच्चे के अंदर एक अलग प्रकार का हुनर है और यह हुनर क्या है उसकी माँ को बड़ी कंप्लेट थी क्या कंप्लेंट थी और बोलता है सर जी उसके फ्रेंड लोग होते हैं ना उनका मोबाइल ना जाने कहां कहां से पकड़ के लाता ठीक करके घर पे गया उसके, उसने अपने रूम में दराज खोले ट्रॉवर खोला ये उसके का। दिखाया मुझको बहुत सारे मोबाइल फोन थे और रिपेयरिंग मैं बोला करके दिखा और वाकई में उसने करके दिखाया मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो अभी इसको आप ट्रेनिंग दे दो 10वीं पढ़ के बारहवीं पढ़ के आगे जाकर के जो काम करेगा वो उसको आज अगर लग रहा है क्योंकि बेटे की उम्र जो है वैसे 15-16 साल तो ऐसे ही हो गए थे फेल होते होते बेचारा आगे बढ़ता था उस बच्चे को मैंने बोला कि अमुक जगह पे उसका कोर्स करवा दीजिए सिस्टमेटिक कोर्स तो उसको कोर्स करवा दिया आज की तारीख में सूरत जैसे सिटी में उसकी अपनी खुद की दुकान है चार लोग उसके अंडर काम करते हैं देखिए अभी उसकी उम्र है कुछ अठारह उन्नीस साल अठारह उन्नीस साल में वो बच्चा जो है अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा है और चार लोगों का पेट पालने का वो काम कर रहा है ये ताकत है ना तो आने वाली नई पीढ़ियाँ जो है इन नई पीढ़ियों की तरफ हमने रिस्पेक्टफुल नज़र से देखना है वो हमेशा कुछ मस्तियाँ ही करते हैं ऐसा नहीं होता है कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि माता पिता को समझ में नहीं आती तो इसके लिए उनके स्कूल्स में जाना उनके टीचर्स के साथ में बैठना थोड़ा सा समझ लीजिए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है किस प्रकार का माहौल चाहिए अपने बच्चों के अंदर इन्वॉलमेंट लीजिए जैसे हम जॉब में इन्वॉलमेंट लेते हैं जैसे हम बिजनेस में इन्वॉलमेंट लेते हैं उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से अपने बच्चों के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट लीजिए उनके मन को समझने के साथ में उनके करियर को डेवलप करने के लिए बच्चों की मदद कीजिए उस प्रकार से जब आप बच्चों के मित्र बन जाएंगे तब आप देखेंगे कि बच्चे को भी मजा आने लगेगा वो भी पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान भी आएगा अच्छे मार्क्स भी आएंगे और वो जो बच्चा है वो आपका बहुत बेहतरीन ढंग से करियर भी कर पाएगा